कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट डॉट इन लक्ष्मी शर्मा की कहानी बातें तो ठीक है सर पार्टी से फाइनल मीटिंग कर लेते हैं अगर माल सही होगा और हमारी कीमत उन्हें मंजूर होगी तो ठीक है वरना किसी और फर्म को ये टेंडर दे देंगे वैसे बिंद्रा एंड बिंद्रा का ऑफर अच्छा है देश लगातार बोले जा रहा है पर अजय ने सुनना बंद कर दिया ठेका बातचीत के नहीं कमीशन के आधार पर मिलेगा जो पार्टी देशपांडे को मोटा कमीशन देगी वही ठेका ले जाएगी ये सब अजय भी जानता है लेकिन बेबस है क्योंकि ढर्रा ही ऐसा चल रहा है बातचीत माई फुट क्या ऐसे संवाद बातचीत कहला सकते हैं जिसके दोनों वक्ता स्वार्थी हो अजय के मन का कसरलापन मुँह में भी भरा आया सर अगर आप चाहें तो मैं प्रिया चोपड़ा को भी इस बिजनेस डिनर में साथ ले जाऊँ क्या है कि वो भी पंजाबी है और पंजाबी के मुहावरे में पंजाबी जल्दी समझ जाता है सौदेबाजी में सुविधा रहेगी पंजाबी मुहावरा अजय का मुंह कसैले से कड़वा हो गया सब जानते हैं प्रिया और देशपांडे के रिश्ते को ठीक है अजय ने उठते हुए बात खत्म कर दी साहब आप जल्दी निकल जाइए माहौल खराब होता जा रहा है चपरासी ने दरवाजे आरोप गाड़ी लगाते हुए ईमानदार चिंता ऐसी कहा क्यों क्या हुआ अजय को थोड़ी हैरानी हुई होगा क्या साहब होगा क्या साहब वही मराठियों का दूसरे देश के लोगों को निकालने का लफड़ा कहते हैं हमारी भाषा बिगाड़ते हैं चपरासी मराठी भाषियों द्वारा किए जा रहे उत्तर भारतीयों के विरोध की बात कर रहा है अजय का मन फिर खराब होने लगा मुंबई में बसे लाखों बाहरी आदमी एक ही भाषा बोलते है जिसे मुंबईया मराठी कहते है अब अचानक उसकी जान को इतना खतरा हो गया रास्ते में नारेबाजों और पोस्टरों की भीड़ तो है पर बेकाबू नहीं अजय सुविधा से निकल पा रहा है शांति भी है पर चारों ओर अनजाना को ला सा है घरों में दफ्तरों में मंदिर मस्जिद में सड़क पर संसद में हर कहीं कोई न कोई बोलता रहता है सुनना है तो सुनो नहीं सुनना चाहोगे तो लाउड स्पीकर ऐसी सुनवा देंगे <laughs> कितना बोलते हैं लोग आमने सामने से बात नहीं बनती तो फोन पर बोलते है मोबाइल पर बोलते है और इनमें से ज्यादातर बातें बकवास बिल्कुल अर्थहीन होती है अर्थ से क्या मतलब है तुम्हारा क्या सारी दुनिया बेकार ही बड़बड़ाती रहती है रचना अजय की ऐसी बातों से हमेशा चढ़ जाती है और क्या देखो कितने लोग कितनी बातें कितना शोर फिर भी उतने ही झगड़े उतनी ही नासमझी और अबोला पसरा पड़ा है लोगों के मन में तो क्या सब लोग बोलना ही बंद कर दे इशारों ऐसी काम चलाए या जानवरों की तरह चुप रहे बातों रचना कुढ़ कुतर्क आरोप उतर आती है रहने दो रचना इन बातों का भी कोई फायदा नहीं अजय का गंभीर स्वर हमेशा इसी बात से पटाक्षेप करता है घर पर क्या चल रहा होगा इसकी कल्पना अजय कार में बैठे बैठे आसानी से कर सकता है तेरह वर्षीय बेटा कंप्यूटर पर और कुट खोले चैटिंग कर रहा होगा रचना फोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही होगी और पांच वर्षीय दिया गुड़िया से रही माँ तो वे भी पड़ोसी आंटी जी या मंदिर में भगवान ऐसी बतिया रही होंगी बातें बातें बातें कितनी बातें लेकिन घर पर अजय को सब कुछ वैसा ही नहीं मिला जैसी उसकी कल्पना थी रचना घर पर नहीं थी बच्चों के साथ बाहर गई हुई है माँ और रचना की कोलकाता सिलाई बंगाली बाई में एक झगड़ा समझा है माँ लगातार बाई पर बरस रही हैं कि एक तो वो उनका कहा नहीं करती और ऊपर से जवाब भी देती है अजय को देखते ही दोनों पक्ष अपनी अपनी पैरवी में खड़े हो गए शाब हिन्दी अमी बोलबे किचू पारी ना एक्टो एक्टो बुझे पारी माँ के बोल से समझी पा रही ना रुवासी लड़की बोले जा रही है अजय को हंसी आ रही है लेकिन माँ के तेवर देखकर उसने पूरी गंभीरता से मध्यस्थता कार्य निभाया रचना अभी तक घर नहीं आई क्या करूं टीवी ही एक विकल्प बचा है चलो समाचार देखता हूँ अजय ने सोचा लेकिन टीवी खोला तो वहाँ भी वही बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की वार्ता जिनेवा में जारी नतीजा सिफर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दिल्ली में वार्ता नतीजा सिफर पूर्वोत्तर आतंकवाद वार्ता पश्चिमोत्तर में विस्फोट वार्ता हत्याकांड वार्ता अजय ने उक्ता कर चैनल बदल दिया एक समाचार वाचक बता रहा है नेपाल की वो बुजुर्ग महिला चलबसी जो वहाँ की एक स्थानीय बोली की पूरी विश्व में अकेली ज्ञाता थी जिसके मृत्यु के साथ ही एक पूरी भाषा मर गयी अजय सन्न रह गया क्या इस बातूनी दुनिया में किसी को भी जुबान की विरासत सीखने का रस नहीं रहा तीसरी दुनिया ही सही लेकिन वहाँ भी सरकार तो है क्या उसने भी कुछ नहीं किया होगा क्यों? दुखी होकर अजय ने फिर चैनल बदल दिया दूरदर्शन पर कुछ हिंदी विद्वानों की संगोष्ठी चल रही है एक गरिमा गुंजित आवाज कह रही है युग परिवर्तन एवं समय की मांग के नाम पर हम अपनी भाषा को भ्रष्ट नहीं होने देंगे हम सभी का कर्तव्य है की अपनी राष्ट्रभाषा की शुद्धता को बनाए रखे तभी उसकी अस्मिता क्षुण रहेगी हमें अपनी परंपराओं को जीवित रखना होगा जीवित रखना होगा हे भगवान इन गुणी जनों से कोई पूछे अगर हम परंपरा की भाषा में ही जीते रहते तो किसी आदिम भाषा या कम से कम संस्कृत में ही न चल रहे होते और बात दुख की जरूर है लेकिन एक बोली के मरने से पूरी जातीयता पर संकट तो नहीं आ गया ना अजय ने खींच टीवी ही बंद कर दिया दक्षिण अफ्रीका से मिस्टर पोलेक आ रहे हैं सपत्नीक और न चाहते हुए भी अजय को उन्हें अपने घर में ही ठहराना पड़ रहा है क्योंकि पोलेक दंपति भारतीय घर एवं जीवन शैली को उसमें रहकर जीना देखना चाहते हैं मुंबई के सीमित फर्श के दायरे में सिमटे घरों में मेहमान और वो भी उच्च स्तरीय औपचारिक मेहमान को ठहराना यानी जीवन के विकट संकटों से गुजरना है हे भगवान कैसे सब नि सबसे ज्यादा रचना डर रही है पर आतिथ्य विवशता है इसका एक कारण तो ये है कि मिस्टर पोलेख दक्षिण अफ्रीका में उनके मॉल के सबसे बड़े खरीदार हैं और दूसरा मिस्टर पोलेक की पत्नी सुजैन रचना की दक्षिण अफ्रीका प्रवासी बहन की अच्छी दोस्त है खैर तीन दिन के लिए बेटे और माँ की जिम्मेदारी नजदीकी उपनगर में रह रही अजय की बहन ने ले ली तो तीनों को कुछ राहत मिली श्री एवं श्रीमती पोलेख पचास के बेटे के दंपति खुशहाल खुशमिजाज बनावट से परे दोनों लगभग 25 वर्षों से सुखी विवाहित जीवन बिता रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां तलाक बहुत सामान्य बात है वहां ये जोड़ी जरा अजूबा तो होगी ना? रचना लगभग विस्मित है सुजैन आते ही रचना से घुल मिल गयी दोनों के पास करने को ढेरों बातें हैं फैशन पाक कला गृह सज्जा के अलावा हिंदी फिल्मों की बातें खत्म ही नहीं हो पा रही है पोलेक और अजय दोनों ही मितभाषी मुस्कुराहट के छल्ले रह रह के उछाल देते हैं बीच बीच में गिनी चुनी बातें और बस नन्ही दिया इस सब के बीच थोड़ा परेशान सी है दादी भैया के बिना उसका मन नहीं लग रहा और रचना के पास अभी उसके लिए समय नहीं है नए मेहमान दिया को बड़े लुभा रहे हैं वो उनसे ढेरों बातें करना चाहती है छोटी सी दिया को भाषा के अड़ंगे की समझ ही नहीं है वो बार बार कहती है आंटी हमसे भी बातें करो ना। सुजैन बिचारी अंग्रेजी के दो चार सरल से वाक्य बोलकर चुप रह जाती है अंग्रेजी दिया को ठीक से नहीं आती और हिंदी पोलेक दंपति को बिल्कुल नहीं आती मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता है <laughs> अब दिया का मुंह फूल गया है और वो रोने की पूरी तैयारी में है आओ दिया बेटे हम दोनों बातें करते है अजय इस समय घर में कोई हंगामा नहीं देखना चाहता <laughs> नहीं आंटी अंकल से बातें करनी है <laughs> दिया का बाल हट पूरी तरह जाग चुका है बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की बूंदें आ अटकी हैं। रचना और अजय के साथ मिस्टर पोलेक और सूजी भी उलझन में पड़े हैं कि आखिर करें क्या ओके विल यू प्ले विथ मी हाई हनी मिस्टर पोलेक ने दिया को गोद में उठाकर पूछा अब दिया और पोलेक बैठक में नहीं है दोनों पिछले आधे घंटे ऐसी दिया के कमरे में है जहाँ से रह रहकर दोनों की दूध मिश्री से नरम मीठी खिलखिलाहट बाहर छलक छलक आती है खाना लग चुका है अजय भोजन कक्ष से आती रचना की व्यस्त आवाज सुनकर अजय मिस्टर पोले को बुलाने दिया के कमरे तक चलाया आखिर ये खेल कैसे रहे हैं? बल्कि खेल कैसे सकते हैं? ये प्रश्न अजय के मन में बहुत देर ऐसी चल रहा था दिया के कमरे का पर्दा लगा हुआ देखा तो अजय का कौतूहल थोड़ा और बढ़ा उसने धीरे ऐसी थोड़ा पर्दा हटा कर भीतर फर्श पर दिया के सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं जिनके बीच दिया और मिस्टर पोलेक बैठे हैं, दोनों लगातार बातें कर रहे हैं। दिया हिंदी में बोल रही है और कभी कभी अपनी दादी से सीखी मारवाड़ी भी बोल लेती है मिस्टर पोलेक पूरी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे है प्रश्न भी पूछ रहे है लेकिन जुलू में जो उनकी मातृभाषा है अजय ने देखा और समझा की दिया उन्हें अपनी सारी गुड़ियाओं से मिलवा रही है बड़े प्यार से और मिस्टर पोलेख उन्हें उतनी ही संभाल के थाम कर प्यार कर रहे हैं। ये देखो अंकल ये देखो ये ना मोंटू है मोंटू, मेरा सबसे बदमाश बच्चा ये देखो दिया के हाथ में जो गुड्डा है उसकी एक टांग अलग होने की सीमा तक लटक रही है आ तो मने घड़ सतावे जदे जावे हाथ पग तुड़ी आवे अभी पग ने तुड़ा लियो में तो ईरे कहानी आगती होगी दिया के भोले निर्दोष चेहरे पर शरारती बच्चे की दुखी माँ वाला भाव है अजय स्तब्ध खड़ा है दरवाजे के बीचों बीच लेकिन भीतर दोनों में से किसी के पास इतना अवकाश नहीं कि उसकी उपस्थिति का भान करें अजय देख रहा है कि मिस्टर पोलेक ने बहुत ही एहतियात से थामकर उस खिलौने को अपने हाथ में ले लिया है और कोमल छुअन से धीरे धीरे उसकी लटकी टांग सहला रहे हैं वे लगातार अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं, कुछ दिया से और कुछ खिलौनों से पर दुख कातरता से उनका सांवला चेहरा ज्यादा सांला लग रहा है माथे पर पड़ी लकीरों में चिंता की एक लकीर और जुड़ गई है अचानक दिया उठकर मिस्टर पोलेक की गोद में बैठ गयी उसकी छोटी छोटी बाहें उनके गले में हैं और सिर ठुड्डी से सटा है नहीं अंकल आप चिंता मत करो कल पापा इसे अस्पताल ले जाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा <laughs> अब मिस्टर पोलेक बिल्कुल चुप हैं। बस उनके चेहरे पर एक प्रार्थना से झुकी हुई है अजय चुपचाप खड़ा देख रहा है इतनी अर्थवान बातचीत उसने पहले कभी नहीं सुनी थी अजय खाना ठंडा हो रहा है और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो पीछे रचना आ खड़ी हुई है रचना बातें सुन रहा हूँ दुनिया की सबसे प्यारी बातचीत अजय की आंखें मोह विष्ट और पनीली हैं। क्या ये बातचीत है और ये दोनों एक दूसरे की रामायण समझ भी रहे हैं? रचना की आवाज में खिल्ली उड़ाने का भाव स्पष्ट है हाँ वे दोनों समझ रहे हैं पर तुम नहीं समझोगे रचना अब रचना कभी अजय को देखती है तो कभी दिया और मिस्टर पोलेक को मिस्टर पोलेक और दिया ने अभी तक बाहर नहीं देखा है वे भीतर ही डूबे हैं ये थी लक्ष्मी शर्मा की कहानी बातें कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू आर एल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट